जगद्धाम नमा तत्वर्ति बराकुरोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरूं वैष्णवा श्रीूप श्री साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साधतम सवधूत पिजन सहित श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण कृष्णपादान सहगणलता श्री विशाखाता कृपयती यद राधा बाधिता शेष बाधा किम पुष्ट यदि पवशिष्ट पुष्टमरिया यद व किंचितित्स्मेरहासोदित्री द्विजवर्मणपंक्तिया मुक्तिशुक्तिया पृथक वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नारायण नमस्कृत्य नरम से नरोतम हे देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमीर हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजी दयाम मयांद्रा तो यत्र यत्र तुलसी काननम पद्मण पठन तरीशु वृंदावन बहरीलाधारधनिधि दूस चौबीस मे परूढ़ और अति गंभीर श्लोक श्री श्याम सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप हैं और अपने आनंद रूप का प्रकट रूप में स्वयं आस्वादन करने के लिए वे स्वस्वरूप में लीला करने के लिए सदा से ही चार रूपों में अपने आप को प्रकट किए हुए हैं निजानंद में वे स्वयं परिपूर्ण रहते हैं और अपने आनंद में परिपूर्ण होने के लिए अपने आनंद का सर्वोत्तम आस्वादन स्वयं भी प्राप्त करने के लिए निज सुख के लिए किसी दूसरे ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र के सुख के लिए नहीं बल्कि अपने ही निर्ज के सुख के लिए वे अपने आप को चार रूपों में सर्वदा से ही विभाजित करते हुए आश्रय विषय बनकर के सर्वदा विराजमान है और अपने आनंद का स्वयं आस्वाद स्वस्वरूप में आस्वादन लेते हुए विराजमान है वो आनंद इतना महान है कि श्री प्रियालाल दोनों आनंद के ही सेवक बन जाते हैं आनंद एक देवता है रस एक देवता है प्रेम एक देवता है और उस प्रेम देवता के उपासक बन करके, हित तत्व के उपासक बन करके, श्री प्रियालाल विराजमान हो जाते हैं प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है कि उसमें निज स्वार्थ का सर्वथा अभाव होता है जहां निस्वार्थ है वहां काम होगा जहां निस्वार्थ नहीं है वहां प्रेम होगा तो निस्वार्थ का अभाव है ऐसी स्थिति में जब श्री श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा करते हैं तो वो सेवा ही उनके लिए अपने आप में सुख बन जाता है ऐसे ही श्री प्रिया जब शाम सुंदर की सेवा करती हैं, तो सेवा ही सुख बन जाता है और उस सेवा सुख को ही वे भोगती हैं जिस सेवा सुख में दूर दूर तक कहीं इंद्रिय का सुख नहीं है श्री लाल के स्वरूप में दे दे ही विभाग है ही नहीं वे स्वयं आनंद रूप ही हैं। आनंद के प्रकट रूप का वे आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं और प्रकट रूप का आस्वादन प्राप्त करने के लिए प्रेम को देवता मान लेते हैं और प्रेम को देवता मान करके उस प्रेम के सेवक बनकर के भी विराजमान होते हैं यहां पर नायक तहान नायका रस करवावत केल रस जो है वो ही प्रियालाल को केली करवाते हुए विराजमान हो रहा है काम का कहीं स्पर्श नहीं है काम वहां होता है जहां पर इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय के सुख को प्राप्त किया जाता है अपने स्वार्थ को प्राप्त किया जाता है इंद्री के स्वार्थ को प्राप्त किया जाता है उसकी कहीं झलक थोड़ी सी मन में आती है तो ठीक है आत्मा के साथ में उसका कोई लेनदेन नहीं है वहां केवल शरीर की ही सुख उसकी ही प्रधानता होती है उसका नाम है काम क्योंकि तो भगवत स्वरूप में कहीं शरीर है ही नहीं भगवत स्वरूप में आत्मा ही और शरीर ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, है। इसलिए वहां आत्मा खास सुखी ही प्राप्त किया जा रहा है इसलिए श्री प्रियालाल का जो निविड़ विलास उस निविड़ विलास में भी कहीं ना कहीं कहीं भी इंद्रिय का सुख नहीं है यदि काम होता तो काम के पश्चात कहीं पश्चाताप और घृणा ये दो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं परंतु भगवत लीला में दूर दूर तक कहीं पश्चाताप और घृणा नहीं है बल्कि वहां पर तो नित्य नूतनता की प्राप्ति हो रही है रस का जितना भी वर्णन किया गया वहां पर सना सदा, सदा नित्य नूतनता की प्राप्ति है ऐसी स्थिति में नित्य नूतनता की प्राप्ति होने पर यह जो लीला है ये लीला कहीं भी दूर दूर तक काम की छाया से भी रहित होकर के विराजमान काम में रिपेन्टेंस होगा काम में कहीं डिस्गस्ट होगा परंतु तो यहां पर ना घृणा है ना कहीं पश्चाताप है बल्कि मृत्युमूचनता की प्राप्ति है वो इसलिए है ये क्यों है ऐसा ऐसा क्यों है वो इसलिए है क्योंकि प्रिया लाल के शरीर में और प्रियालाल की आत्मा में कहीं भेद नहीं है वहां देह देही दे, दे नहीं इसलिए लीला में चेष्टाएं भले काम की और प्रेम की चेष्टाओं में समानता हो चेष्टाओं में समानता है परंतु तो स्वरूप समान नहीं है स्वरूप यहां आत्मा का आस्वादन ही प्राप्त हो रहा है और उस आत्मा के आस्वादन में सेवा ही अपने आप में दोनों के लिए सुख बन रही है श्री प्रिया जी लाल जी की सेवा कर रहे हैं कर रही हैं और श्री लाल जी प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं दोनों दोनों की सेवा कर रहे हैं और सेवा अपने आप में सुख है सेवा करके अपनी इंद्री का सुख लेना यह काम हो जाएगा परंतु यहां अपनी इंद्री के सुख की बात है ही नहीं अपनी इंद्री का सुख लिया जाएगा तो कहीं घृणा आ जाएगी कहीं पश्चाताप आ जाएगा न घृणा है ना पश्चाताप है सेवा की जा रही है सेवा अपने आप में सुख है और अपने आप में सेवा सुख होने के कारण वहां आनंद ही आनंद है इसीलिए जो परम परम विरक्त जन से वे जन भी इस लीला का इस माधुर्य का गायन करते हैं कि पटमलिन और दीन लठ हृदय अधिक आनंद और डोलत फिरत कुंजमर और गारण युगल सुहाग तो जहां पटमलिन मेला वस्त्र है महात्मा कितना विरक्त उसके धूल धूसे मेले वस्त्र हैं पटमलीन और दीन लठ दीन है माधुर्य करके खा रहा है अत्यंत लटा दुबला है और हृदय अधिक उत्साह और हृदय में अत्यंत अत्यंत उत्साह है सेवा का क्योंकि सेवा ही उसके लिए सुख है और दौलत फिरत कुंजमग में राधे राधे कहता हुआ घूम रहा है और गावे जुगल सुहाग वो जोगल सौहार उनका गायन करते हुए विराजमान है यदि यह काम की लीला होती तो क्या कोई महात्मा दाता यह विशुद्ध प्रेम की लीला है और प्रेम की लीला इसलिए है क्योंकि आनंद का प्रकट रूप वह श्री प्रियालाल के बिहार में आनंद का प्रकट रूप सामने प्रकट हो रहा है इसलिए प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए श्री प्रियालाल एक से दो होकर के सदा ही तत्व तो में एक हैं परंतु सदा ही एक से दो होकर के वे विराजमान हैं और उस प्रकट आनंद को भोगते हुए वे विराजमान हैं ये नहीं है कि नए हुए हैं सदा से वे प्रकट आनंद को अनुभव आनौ, करते हुए विराजमान हैं और उसी प्रकट आनंद में प्रकट आनंद की परिभाषा क्या है प्रकट आनंद की परिभाषा है कि जहां सेवा ही सुख बन जाए सेवा अपने आप में आनंद बन जाए तो उस सेवा के आनंद को युवल सरकार में प्राप्त कर रहे हैं और सखियों की भी स्थिति यह है कि वे भी श्री युवल के सुख को प्रिया जी को श्याम सुंदर की सेवा करके आनंद में रहा है तो सखियों का आनंद प्रिया जी को ये ही सुख प्रदान कर श्री श्याम सुंदर का आनंद भी श्री प्रियाजी को सुख देना है तो श्याम सुंदर को आनंद मिले यही सखियों का आनंद हो गया तो सखी श्री किशोर जी की सेवा करिए किशोरी जी श्याम सुंदर की सेवा करेंगे श्याम सुंदर किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं और सेवा में सखी को भी आनंद मिल रहा है प्रिया को भी आनंद मिल रहा है और लाल जी को भी आनंद मिल रहा है तो सेवा ही आनंद है और इस सेवा के आनंद में दूर दूर तक किसी इंद्री के द्वारा इंद्री के सुख को प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहीं है ही नहीं क्योंकि इंद्री के सुख की प्राप्ति होती तो उसमें कहीं ना कहीं पश्चाताप रिपेंटेंस और कहीं ना कहीं डिस्गस्ट घृणा ये अंत में उत्पन्न होनी चाहिए थी परंतु यहां पर नित्य नूतनता की प्राप्ति हो रही है इस नूतनता की प्राप्ति के कारण ये प्रेम देवता की समाराधना है और प्रेम देवता की समाराधना वह श्री प्रियालाल को सेवा करने में इस प्रकार सेवा करने में निज अंग का आत्मा आत्मीय संपूर्ण रूप से श्री लाल जी अपने आप को श्री किशोर जी को समर्पित कर रहे हैं किशोर जी जो आत्मा आत्मी देह दैहिक सब को श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर रही है तीनों चीज का समर्पण आत्मा समर समर का भी समर्पण देह का भी समर्पण दैहिक का भी समर्पण तीनों वस्तुओं का समर्पण तीनों वस्तु एक है आत्मरूप है तीनों वस्तुएं एक हैं देह गोभी आत्मा ही है भगवत स्वरूप में देह देवी विभाग नहीं है और देह के साथ में दैहिक जितनी भी वस्तु हैं वस् नुकुंज भी नुकुंज की संपत्ति दैहिक संपत्ति वो भी आत्मस्वरूप है वो भी चिन्हय है तो सभी वस्तु चिन्हमय होकर के विराजमान आत्मा भी आनंद रूप है श्री श्याम सुंदर स्वयं आनंद रूप है प्रियालाल तो आत्मा भी आनंद रूप माने प्रियालाल भी आनंद रूप है उनके देह भी आनंद रूप है और देह से संबंधित जितनी भी वस्तुए हैं श्री निकुंज सेवा की लीला की जितनी भी वस्तुए हैं वे लीला की वस्तुएं भी विशुद सत्वात्मक आनंदात्मक होकर के ही विराजमान है तो आत्मा देह और दैहिक ये तीनों ही आत्म रूप होकर के विराजमान जब लीला के द्वारा इनका इन तीनों के द्वारा सेवा की जाएगी तो वो सेवा ही प्रियालाल के लिए सबसे बड़ा सुख है उस सुख को प्राप्त करने के लिए सुख को बढ़ाने के लिए सखियों का सारा का सारा प्रयास है और सखी उस लीला का जब दर्शन करती है या एक साधक भी अंतचिंत देह में अपने आप को सखी मानते हुए अपने आप को मंजरी मानते हुए जब श्री प्रियालाल के इस विलास का दर्शन करता है तो प्रियालाल की सेवा करने में दासी को सुख मिलेगा श्री लाल जी की सेवा करने में प्रिया जी को सुख मिलेगा प्रिया जी की सेवा करने में लाल जी को सुख मिलेगा और सखी प्रिया और लाल इन तीनों की सेवा करने में वृंदावन को परम परम सुख मिलेगा इन तीनों में कहीं भी इंद्री के सुख का भोग करना देह के सुख का अलग से भोग करना ये कहीं प्रश्न ही नहीं है कहीं कहीं दूर दूर तक देह का स्पर्श देह के सुख का स्पर्श ही नहीं है इसीलिए परम विरक्त जन साधक अवस्था में उस लीला का गायन करते हैं श्री नुकुंज लीला में भी जो परम आनंद रूप हैं वे आनंद रूप श्री श्याम सुंदर अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भूल करके श्री प्रिया जी अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भूल करके सेवा को ही सुख मानती हैं और सखीरण भी दूर दूर तक कभी अपना सुख नहीं चाहती हैं अपनी इंद्रियों का सुख नहीं चाहती हैं प्रियालाल को सेवा देना यही उनके सुख का मूल मूल लक्ष्य है मूल लक्ष्य है इस इतनी ऊंची पृष्ठभूमि पर आकर के वे सखीगण जब श्री प्रियालाल के मिलन को कराती हैं वे सखीगण जहां श्री प्रियालाल को आनंद पूर्वक शैया जी के ऊपर पढ़ाती हैं, उस समय कमल से कमल मिलाती हुई श्रीहस्त कमल से श्रीहस्त कमल कपोल कमल से कपोल कमल अधर कमल से अधर कमल वक्ष कमल से वक्ष कमल को मिलाती हुई कमल से कमल मिलाती हुई जिस समय वे विराजमान हो रही हैं, उस समय महान की प्राप्ति हो रही है और इस सुख में कहीं भी किसी इंद्री के द्वारा एक इंद्री का अपोजिट सेक्स के द्वारा इंद्री के द्वारा इंद्री का सुख प्राप्त करने की कहीं प्रवृत्ति है ही नहीं यहां पर मूलत जो प्रवृत्ति है वो है सेवा वृंदावन सेवा करना चाह रहे हैं श्री मंजरी सखी सखीरण सेवा करना चाह रही हैं श्री प्रिया जी सेवा करना चाह रही हैं श्री लाल जी सेवा करना चाह रहे हैं और सेवा ही अपने आप में सुख है सेवा करके मैं अपनी इंद्रियों का सुख लू ये बात क्रॉस है ही नहीं ये बात पहले से ही अलग कर दी गई है काम का इस रास में कहीं प्रवेश नहीं है कामदेव रास में ब्रिज की सीमा के बाहर मूर्छित होकर के गिर गया अर्थात निज इंद्री सुख को प्राप्त करने की इच्छा कहीं दूर दूर तक नहीं है ऐसी एक चिन्मय जो स्थिति है वो चिन्मय स्थिति को प्राप्त करके तब ये श्लोक लिखा गया आगे का श्लोक बहुत गंभीर श्लोक है और इस श्लोक को अः कह सकने की और इस श्लोक को सुन सकने के लिए वो जो स्तर है वो स्तर को प्राप्त करना पड़ेगा और उसमें सावधानी जो रखनी है वो सावधानी यही रखनी है कि प्रियालाल के शरीर और प्रियालाल की आत्मा ये दो देह देही विभाग वहां पर नहीं है हमारे शरीर में जैसे आत्मा अलग है आत्मा के प्रकाश से इंद्री इंद्री के सुख को प्राप्त करती है ऐसा भगवत स्वरूप में नहीं है वहां आत्मा ही सेवा कर रही है और आत्मा सेवा करके अपने ही प्रकट आनंद का अनुभव कर रही है दोबारा कहते हैं आत्मा ही अपने प्रकट आनंद का सेवा के द्वारा अनुभव कर रही है त्योहारा कहने कि आत्मा ही अपने प्रकट आनंद का सेवा के माध्यम से अनुभव कर रही है इंद्रिय कहीं है ही नहीं इंद्रिय भी आत्मा रूप ही है और इसी परम दिव्य जो अलौकिक स्थिति है जहां पर इंद्रिय कहीं भी काम नहीं कर रही हैं वहां पर सखी ये कह रही है कि आहा कब वो अवसर होगा कि मैं श्रीमद वृंदावन की उस शोभा का दर्शन करूंगी जहां पर निकुंज निलय आजरे रथ रणोत्सवों जिमते श्री निर्वृत निकुंज में प्रिया लाल का रथ रणोत्सव विराजमान है मिलन रूपी जो युद्ध वह मिलन मिलन युद्ध का उत्सव जहां पर प्रपूर्ण से जिम्मते विराजमान है ऐसे शिव वृंदावन का मैं ध्यान कर रही हूं जिस वृंदावन में कहीं इंद्रिय सुख का स्वार्थ दूर दूर तक नहीं है कामदेव जहां वृंदावन की सीमा के बाहर मूर्छित हो गया है प्रियालाल वह प्रकट आनंद प्राप्त करने के लिए आत्मा और देह ये दो वेश धारण करके दो रूप धारण करके आत्मा ही दो रूप आनंद ही दो रूप धारण करके देह भी आनंद में है और भोक्ता भी आनंद में है तो देह और देही इन दो लीला में दो भेद को धारण करके जहां विलास करते हुए विराजमान हैं और सेवा के द्वारा आत्मा ही उस सुख को प्राप्त कर रही है श्री प्रियालाल का ये जो प्रियालाल तत्वता एक है ंतु एक रहेंगे तो प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं होगी प्रकट आनंद की प्राप्ति करने के लिए वे सदा से चार रूपों में प्रिया लाल सहचरी वृंदावन चार रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं इन चारों के जो स्वरूप है उन चारों के स्वरूप में देह दे विभाग दे नहीं है तब दे के द्वारा जहां सेवा की जा रही है वहां सेवा ही अपने आप में सुख है इंद्री का सुख नहीं है इंद्री का सुख नहीं है इसलिए ये जो लीला है ये विशुद्ध रूप से प्रेमयी लीला है और प्रेममयी लीला में श्री लालजी भी अपने ऐश्वर्य को छोड़कर के प्रिया जी अपने ऐश्वर्य को छोड़कर के एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान है और जब सेवा करते हुए विराजमान है तो उस सेवा में प्रतिस्पर्धा है श्याम सुंदर का सौंदर्य और श्री राधा रानी का प्रेम इन दोनों के बीच में अपूर्व रूप से होड़ा होड़ी हो रही है श्याम सुंदर का सौंदर्य कहता है मैं बड़ा और उसके बड़े हुए रूप को देख करके प्रिया जी का प्रेम कहता है अच्छा तुम बड़े हो मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं ऐसा कहकर के प्रेम दुगना बढ़ जाता है और जब राधा राधानी का प्रेम दुगना बढ़ता है तो श्याम सुंदर का सौंदर्य कहता है मैं कोई कम क्या वो बढ़ जाता है और जब श्याम सुंदर का सौंदर्य चौगना बढ़ा तो राधा राधाणी का प्रेम हार मानने वाला नहीं है वो कहता है मैं अठगुना बढ़ गई हूं वो प्रेम अठगुना बढ़ा तो ऐसे श्री कृष्ण सौंदर्य और श्री राधे प्रेम इनमें परस्पर होया होड़ी हो रही है और ये सदा बढ़ते ही जाएंगे कभी भी इनमें कोई पराजय मानने के लिए तैयार नहीं है तो प्रेम और सौंदर्य में अधिक से अधिक सेवा करूं और श्री श्याम सुंदर या प्रिया जी वे चाह रहे हैं कि मैं अधिक से अधिक सेवा का सौभाग्य प्रदान करके सेवा का सौभाग्य प्रदान करना ये मेरी सेवा है तो लाल जी तो प्रिया जी की सेवा करना चाहते हैं और प्रिया जी लाल जी की सेवा करना चाहते हैं दोनों में सेवा दोनों की सेवाओं में परस्पर झगड़ा हो रहा है प्रिया जी की सेवा में और लाल जी की सेवा में दोनों में परस्पर झगड़ा हो रहा है और उस झगड़ा में दोनों ही प्रकार से ये झगड़ा करते हुए विराजमान कभी मान के द्वारा भी सेवा कर रही हूं कभी अंकुल होकर के सेवा करती हैं और कभी मान के द्वारा सेवा करती हैं तो प्रिया यदि मान कौरी कौरे भरसंग वेदस्तु हरे मोर मन प्रिया यदि मान करके श्याम सुंदर की भर्सना करती है तो वो भर्सना नहीं है वो वेदस्तुति से भी ज्यादा श्याम सुंदर को आनंद देने वाला है यदि श्री श्याम सुंदर कभी माननीय स्वरूप या मानता का स्वरूप धारण करके श्री प्रिया के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा नहीं है वो सेवा से भी बढ़ करके प्रतिस्पर्धा हो गई ऐसे श्री प्रिया लाल इन दोनों में परस्पर सेवा करने के लिए सावधान सेवा शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं कि प्रियालाल दोनों मिलन के काल मिलन काल में एक दूसरे की सेवा करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है श्री प्रिया जी शाप शाम सुंदर की सेवा से प्रतिस्पर्धा कर रही है शाम सुंदर की सेवा प्रिया जी से प्रतिस्पर्धा कर रही है दोनों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा सेवा में प्रतिस्पर्धा कर रही है और इस सेवा में प्रतिस्पर्धा करते हुए श्री प्रिया की सेवा ही कहीं ना कहीं बढ़ती है क्योंकि श्याम सुंदर में कहीं ना कहीं एक कुसंस्कार है और वो कुसंस्कार क्या है कि मैं आत्मा पूर्ण काम हूं यह ब्रह्मपने का कहीं श्याम सुंदर में थोड़ा सा कुसंस्कार रह जाता है इसे श्याम सुंदर पूरी तरह से अपने आप को श्री प्रिया के चरणों में समर्पण नहीं कर पाते हैं जबकि प्रिया पूरी तरह से अपने आप को श्याम सुंदर के शिकरणाबिंद में समर्पित कर देती इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्रिया की शोभा देख के श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं तो श्याम सुंदर के चेहरे के ऊपर एक चमक आई एक ग्लो आया ऐसे ही श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके प्रिया को आनंद हुआ और आनंद होने पर प्रिया के चेहरे के ऊपर एक ग्लो आया एक चमक आई और उससे प्रिया का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया प्यारे ने मेरी सेवा ग्रहण की या प्रिया ने मेरी सेवा ग्रहण की दोनों के चेहरे पर ग्लो आया चमक आई परंतु उससे जो सौंदर्य बढ़ा उस सौंदर्य को श्री प्रिया तो पूरी तरह से श्यामचंदर को समर्पित कर देती है श्याम सुंदर भी समर्पित करते हैं परंतु समर्पित करते करते भी नाइंटी नाइन परसेंट तो समर्पित कर देते हैं परंतु एट परसेंट कहीं प्रिया श्याम सुंदर में दोष रह जाता है वो पुरानी जो संस्कार हैं आत्मा राम पूर्ण कामता उसके कारण अपने पूर्ण सुख को श्री प्रिया को समर्पित नहीं कर पाते हैं प्रिया अपने शत्र को श्याम को समर्पित कर देती है परंतु श्री श्याम सतप्रतिशत अपने सुख को समर्पित नहीं कर पाते हैं और कहीं आत्मा रामता पूर्ण कामता का थोड़ा सा एक अंश रह जाता है जिस अंश के कारण श्री श्यामसुंदर विषय ही बने रहते हैं श्यामसुंदर आश्रय नहीं बन पाते नहीं तो मिलन में प्रिया और लाल दोनों एक दूसरे के आश्रय विषय थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे परंतु तो श्री श्याम सुंदर ऑब्जेक्ट ही बने रह पाते हैं कहीं कही ना कहीं ऑब्जेक्ट बने रह जाते हैं वे सब्जेक्ट नहीं बन पाते पूरी तरह से जबकि शिवप्रिया पूरी तरह से सब्जेक्ट बन जाती है इसलिए श्याम सुंदर कहीं विषय ही बने रहते हैं शिवप्रिया मुख्य रूप से आश्रय कहलाती हैं और आश्रय होकर के दोनों परस्पर मिल रहे हैं इसलिए प्रिया कहीं जीत गई यहां पर वो ही कह रहे हैं अनंग जय मंगल ध्वनि के जहां प्रेम उन प्रेम में परस्पर प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन की सेवा बड़ी प्रिया जी श्याम सुंदर की सेवा कर रही है श्याम सुंदर प्रिया की सेवा कर रहे हैं कौन की सेवा बड़ी इनकी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है श्याम सुंदर में अपने पुराने कुसंस्कार के कारण आत्मारामता पूर्ण कामता रह गई और श्याम सुंदर कहीं आत्मारामता पूर्ण कामता के कारण विषय ही बने रहे आश्रय पूरी तरह से नहीं बन पाए उस समय शिवप्रिया जी ये, ये आश्रय बन करके विराजमान हुई हैं और आश्रय बनकर के शिवप्रिया के कहीं विजय हुई और प्रिया विजय को प्राप्त करते हुए कहीं विराजमान हुई और उस विजय में श्री प्रिया की कटी की जो किंकड़ी है वह मानो श्री प्रिया की विजय की घोषणा करती हुई विराजमान हो रही है श्री किशोरी जी की जय राधारानी की जय तो राधा रानी की किंकणी उस समय श्री राधिका की विजय की घोषणा कर रही है कि श्याम सुंदर पूरी तरह से आश्रय नहीं बन पाए उनमें एक परसेंट जो विषय बनने का भाव था आत्मा पूर्ण कामता जगत का उपास्य बनने का सेव्य बनने का भाव वह कहीं बना रहा पूरी तरह से सेवक नहीं बन पाए पंत शिव प्रिया पूरी तरह से सेवक बन गई इसलिए प्रिया की विजय हुई और प्रिया की इस विजय को ही श्री प्रिया की कटी की जो किंकड़ी है उस किंकड़ी ने उस विजय की घोषणा कर दी है तो अनंग जय मंगला प्रेम के उस प्रतिस्पर्धा में कौम की सेवा बड़ी इस प्रतिस्पर्धा में श्री प्रिया की जहां विजय हुई वहां किंकड़ी श्री प्रिया की विजय हुई है इसको श्री प्रिया की कोहनी उनकी में जगत में घोषित कर दिया स्नाद ही नखर दंत घात युता श्री प्रियालाल यहां एक दूसरे के साथ में जहा प्रतिस्पर्धा करते हुए विराजमान है उस प्रतिस्पर्धा में यह प्रेम पतन की एक ऐसी महिमा है कि यहां पर प्रभाव हो जाता है सेवा सेवा हो जाती है प्रहार यहां निंदा हो जाती है स्तुति स्तुति हो जाती है निंदा तो ऐसी स्थिति में जो परस्पर आघात है वो आघात भी सेवा बन रहा है तो श्री स्तनाजर ताडे नई श्री प्रियालाल इन दोनों में जब आपस में युद्ध चल रहा है हथापाई चल रही है श्री केलमाल में स्वामी जी करे हैं कि हथापाई देख करके तुम्हारी हाथापाई देख करके कि तुम आपस में लड़ रहे हो परंतु ये बसीट उनके इनकी कौन उधो पर बीच ये उनके दसी भूत हैं उनके दूत हैं बसीठ माने दूत बे बसीठ इनके इनकी दूत हैं, कौन भोपाल बीच हम जबरदस्ती समझ रही हैं सखी कह रही है ललता जी कह रही हैं, मैं जबरदस्ती समझ रही हूं कि मैं इन दोनों में मिलन करा दूंगी अरे इनका मिलन मैं नहीं कराऊंगी इनका अपना प्रेम ही इनका परस्पर मिलन कराएगा हम तो केवल कहने के लिए बीच विचार कर रही हैं ये बसीठ उनके ये बसीठ उनकी कौन पड़े बीच इन दोनों के बीच में कौन पड़े हत्था भ्रम भयो इनकी हाथापाई देख करके ये भ्रम हो गया कि इनकी लड़ाई को बंद कराए परंतु तो ये हमारी गलती थी इनकी हत्था ही इनकी परस्पर एक दूसरे की सेवा है बल्हारी जहां हत्था सेवा बन जाए बोलो लाली लाल की जय तो यहां पर स्तन स्तनाद तार नहीं नखर दंत घातई युता जहां हत्थापाई हो रही है जहां मुखामुखी रजा रदी हस्ता हस्ती पदापदी हो रही है वक्षा वक्षी हो रही है ऐसी हत्थापाई में भी जो सेवा ही इनका मुख्य वस्तु होकर के विराजमान उस हत्थापाई में ये अपनी इंद्रियों का सुख कभी भी नहीं चाह रही है इनका जो सुख है वो हत्थापाई के माध्यम से भी हाथापाई के माध्यम से भी ये एक दूसरे की सेवा ही करना चाहती हैं और उस सेवा में परम परम सुख मिल रहा सेवा ही इनके लिए सुख है दे दई विभाग नहीं है दे दई विभाग ना होने पर जो अंगों से देह से जो हत्थापाई हो रही है वो हत्थापाई भी कहीं सेवाई है जो आपस में हो रही है जो झगड़ा हो रहा है वो झगड़ा भी इनका परस्पर सेवा ही है और उस सेवा में इनको परमपरम सुख की प्राप्ति हो रही है जहां दूर दूर तक इंद्रियों की बात तो कहीं है ही नहीं कि इंद्रिय के, के माध्यम से एक रिसोर्स जो इंद्रिय है उस इंद्रिय के माध्यम से जो सुख प्राप्त करने वाली इंद्री है वो कोई सुख ले रही है ऐसा नहीं है कि परस्पर कहीं इंद्री के द्वारा इंद्री को सुख की प्राप्ति हो रही है ऐसा इनमें दूर दूर तक नहीं है तत्वतः इनकी सेवा ही यह हथापाई भी इनकी एक सेवा है और सेवा में इनको परम्परम सुख की प्राप्ति हो रही है और उस सुख को देख करके सखी परम्परम आनंदित हो रही है जो विशुद्ध प्रेममय होकर के विराजमान है आत्मा आत्मी का भेद नहीं है और आत्मा अपने प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए जहां शरीर रूप में जो आत्मा है वह सेवा करते हुए विराजमान है यहां इंद्री सुख प्राप्त नहीं कर रही है यहाँ पर आत्मा ही आत्मा के सुख को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रही है अहो चतुर नागरी नव किशोर और ये नागरी नव किशोर परम परम चतुर होकर के विराजमान है परम मंजुल होकर के विराजमान है ये परम चतुर होकर के विराजमान है और चतुर होकर के कभी निषेध मुख से और कभी मुख से सेवा करते कभी अनुकूल होकर के सेवा करते हैं कभी प्रतिकूल होकर के और भी बड़ी सेवा करते हैं माने मान धारण करके और भी ज्यादा सेवा करना तो कभी अनुकूल होकर के सेवा करते हैं कभी मान धारण करके सेवा करते हैं कभी सेवा करके सेवा की जाती है कभी सेवा लेकर के सेवा की जाती है जय जय जय कि कभी सेवा करने पर सुख मिलता है और कभी सेवा देने पर और भी ज्यादा सुख मिलता है बोलो श्री मनोहर लाल की यह तो कभी सेवा करने पर और भी ज्यादा सुख मिलता है तो ऐसे सेवा करके या सेवा करा करके पासपुर सुख देते हुए ये विराजमान हैं तो अहो चतुर नागरी ये चतुर नागरी नागर होकर के विराजमान है नव किशोर होकर के विराजमान है परम मंजुल निकुंज निर्लयाजले ऐसे निकुंज नले के उस आंगन में शिंद मंदिर के आंगन में तीन नुकुंज मंदिर हैं, एक है मोहन महल दूसरा जो है वो है जहां अहल महल और तीसरा है अलमहल हुआ श्रीअंक और चौथा है लड़लड़ी कुंज जहां पर रम्मा नुकुंज अजय देख तो तीनों जो महल हैं जहां मोहन महल जहां पर शिवप्रियालाल आप विराजमान हैं श्री योगपीठ का केंद्रीय भाग जिस केंद्रीय भाग के एक कोष भाग जो शिवप्रिया जी का अपना अपनी नुकुंज है तो वो अहम जो मोहन महल जो अनंग रंगाक्ष कुंज जो धाम रूप होकर के विराजमान कुंज रूप होकर के विराजमान वो हो गया मोहन महल अनंग रंग कुंज उसमें भी श्री प्रिया और लाल इनके संपूर्ण श्रियंग वो संपूर्ण श्रीयंग हो गए महल अहल माने श्री प्रिया जी का आदेश वो आदेश ही महल होकर के विराजमान श्याम सुंदर सर्वोदा सरवाल प्रिया के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे वो महल हो गया और अहलमहल में भी फिर लड़लड़ी जो कुंज है उसमें परस्पर के द्वारा शिवप्रिया लाल इनके अंक रूपी पर जो कुंज हैं उनमें परस्पर विहार करते हुए विराजमान तो यहां पर निकुंज निलया जिर निकुंज नील काज है अहल महल उस अहल कुंज में लल्लड़ी कुंज में उस लल्लड़ी कुंज महल में, में रत रणोत्सवे जन्मते ये युवा सरकार रथ रणोत्सव के द्वारा सर्वदा सर्वदा क्रिया करते हुए विराजमान है केवल संकेत मात्र किया जा सकता है यह जो लीला है इस लीला का विवरण दे सकने की सामर्थ्य इन रसकों की है संकेत करते हुए यह परोक्ष प्रया देवा परोक्ष रूप में जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को ही कहीं परिवेशित किया जा सकता है और ये सिद्धांत मूल रूप में रखना है तीन चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि श्याम सुंदर आनंद रूप है पहली बात परंतु प्रकट आनंद प्राप्त करने के लिए श्री प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन चार रूपों में वे अपने आप को प्रकट कर रहे हैं ये दूसरी बात श्याम सुंदर आनंद रूप है स्वरूप आनंद से आनंद की प्राप्ति नहीं होगी प्रकट आनंद से ही आनंद की प्राप्ति होगी प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए दूसरा बात कि वो एक जो आनंद था वही आनंद प्रिया लाल सहचरी वृंदावन चार रूपों में अपने आप को तो अभिव्यक्त करता है ये दूसरी बात फिर तीसरी जो बात आई तीसरा वाक्य कि ये चारों ये स्वरूप है इन चारों स्वरूपों में देह देही का विभाग नहीं है ये आत्मा ही है और चौथी जो आई वो ये कि देह जैसा स्वरूप धारण किया हुआ है प्रिया लाल सहचन वृंदावन अर्थात आश्रय विषय परस्पर आश्रय विषय होंगे गए प्रिया के लिए लाल लाल के लिए प्रिया परस्पर आश्रम विषय हो गए सहचरी उसकी सामाजिक हो गई रस है तो रस का दृष्टा चाहिए नाटक है तो नाटक का कोई दर्शक तो चाहिए ऑडियंस तो चाहिए ऑडियंस नहीं तो नाटक कैसे होगा इसलिए सहचरी उसकी दृष्टा हो गई और श्री बृंदावन धाम वह हो गया सुंदर रंगमंच जहां पर ये नाटक हो रहा है तो हित पांडे दंपति चटा वृंदावन चटसाल और सूर सखी सब सुखल जान समय जसकाल में विद्या सरस बिहार वृंदावन एक चटसाल है चटसाल माने विद्यालय स्कूल कॉलेज वाले चार साल है चार साल माने चार साल कहते पहले मैंने पाठशाला को चार साल साल तो यहां पर हित पांडे अब पाठशाला है तो पाठशाला में पांडे जी तो चाहिए पढ़ाने वाला अध्यापक तो चाहिए प्रोफेसर कौन है पढ़ा कौन रहा है तो हित पांडे हित माने प्रेम प्रेम रूपी यहां पर पांडे जी हैं प्रेम रूपी ही अध्यापक हैं तो अध्यापक आ गए अब विद्यार्थी चाहिए विद्यार्थी कौन है तो दंपति चटा प्रिया लाल ये दोनों ही हैं चटा चटा माने विद्यार्थी चट साल यहां पर विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका नाम है चट और जो विद्यार्थी है उनको कहते हैं चटा जो चार चा गुरु जी को करके कर ऐसा ही समझ लो तो, तो पाठ दंपति चटा जो प्रेम तत्व है वो है अध्यापक दंपति जो है वही ये चटा मान्य विद्यार्थी और वृंदावन चट साल वृंदावन हो गया चठ साल विद्यालय पाठशाला और श्रोत सकी अब पाठशाला में केवल दो आदमी से तो काम चलेगा नहीं पांच साल में सहपाठी भी चाहिए तो सहपाठी कौन है बोले श्रोत सखी जितनी भी सखी रण है वे सब हैं श्रोत फिर यहाँ का कैरिकुलम क्या है पाठशाला है तो कोई कैरिकुलम होना चाहिए तो कैरिकुलम का क्या है यहाँ का बोले तो यहाँ का कैरिकुलम है विद्या विशद बिहार यहां पर जो बिहार है वो बिहार ही विद्या होकर के विराजमान है जितनी भी वस्तु है वो सबकी सब चिन्हय होकर के विराजमान है हित पाण दंपति चटा वृंदावन सखी सब सुख लहे विद्या विशद ऐसे ये वृंदावन विराजमान और यहां पर प्रेम जो है वो प्रेम की ही ये प्रेम के माध्यम से माने सेवा ही यहाँ पर सबसे बड़ा सुख होकर के विराजमान है तो अनंग जय मंगलत ध्वनित कौन की सेवा बड़ी ये प्रतिस्पर्धा में श्री श्याम का सौंदर्य प्रिया जी का प्रेम इनकी प्रतिस्पर्धा में दोनों एक दूसरे के साथ में होड़ा होड़ी कर रहे हैं कोई भी पराजय मानने के लिए तैयार नहीं है और इसमें श्री प्रिया जी की ही कहीं विजय होती है क्योंकि श्याम में कहीं ना कहीं आत्मारामता पूर्ण कामता रूपी को संस्कार विराजमान है, है, इसलिए वे पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं। कुछ कुछ न विषय का रह जाता जबकि प्रिया मुख्य आश्रय राशा कुकार के उस आश्रय तत्व को प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर के हृदय में भी अभिलाषा बनी रहती है कि आहा श्री किशोरी जू यदि मुझे अपनी भाव और क्रांति दे दें तो मैं तब अपने माथुरे का पूरा आस्वादन प्राप्त कर सकू ये उनके हृदय में भी विषय के हृदय में भी आश्रय बंदी की अभिलाषा बनी रहती है तो शाम सुंदर की विजय नहीं हुई प्रिया जी की विजय हुई इसलिए श्री प्रिया जी की किंकिड़ी वो ही मानो आज प्रिया की विजय की घोषणा कर रही है तो वो ही डिंडमी वही नगा बन बंद करके प्रिया की घोषणा कर रही है और यहां पर रस की स्थिति ऐसी है कि यहां पर सेवा बन जाती है आदर बन जाता है निरादर निरादर बन जाता है आदर युद्ध बन जाता है समर्पण समर्पण बन जाता है युद्ध उल्टी बात तो यहां पर शिवप्रिया प्रियालाल जिस समय परस्पर हथापाई करते हुए विराजमान होते हैं हथ्पाई करने पर भी यहां पर एक दूसरे की सेवा ही करते हैं और विरोध यहां पर परंपरण सेवा को प्रस्तुत करने का एक माध्यम बन जाता है विरोधी परंपरण माध्यम बनकर के विराजमान हो जाता है क्योंकि मान हो जाता है यहां सम्मान सम्मान हो जाता है अपमान ये रस की प्रेम पतन की जो रीति है वो ही अद्भुत है इसलिए स्तनादर ताड़ नखर दंत घाते युता कहीं दंत नख श्रीहस्ते जो है, वे भी कहीं न कहीं सेवा रूप होकर के ही सुखदाई सेवा का एक अंग बन करके ही विराजमान हो रहे हैं अहो चतुर नागरी नव और मंजुर ये चतुर्नागरी नवकिशोर की परम मंजुलता है कि वे परम मंजुल रूप में जहाँ एक दूसरे के सुख की वृद्धि रस की वृद्धि करते हुए ही विराजमान नागर का अर्थ है रसवर्धन में चतुर ये रसवर्धन में परम चतुर होकर के एक दूसरे के रस को बढ़ाते हुए विराजमान हैं ऐसे निकुंज निलय आज श्री मोहन महल रूपी उस निकुंज में अनंग रंग रूपी निकुंज में श्री प्रिया लाल इनके श्रीअंग रूपी अहल महल में ललोरी कुंज में परस्पर परमान जो हैं उनके द्वारा एक दूसरे का सेवा करते हुए ये विराजमान हैं और ऐसा रत रथ सब इस जिस वृंदावन में विराजमान हैं उस वृंदावन की जय हो बोल वृंदावन धाम की जयलोर वृक्ष दर तृपा नटकला दृशो वृंदवा निकेतनं वृंदवा चकितन संचित चाप्युरह सखी मालासु बालावली मौलिक खेलति विश्वमोहन महा महासारूप्य श्री प्रियालाल की महमा का वर्णन कर रहे हैं कि विक्ष यू नोट वीक्ष नटकलायती दृश्यों श्री प्रियालाल दोनों आनंदपूर्वक विराजमान है वही अत्यंत अत्यंत मधुर जो सेवा की परम उत्कर्ष प्रेम विलास विवर्त की जो स्थिति है उस प्रेम विलास विवर्त का जहां वही वर्णन किया जा रहा है विवर्त के अच्छा कहीं कुछ हाँ अच्छा अच्छा जाहो बोलवृंदावन बेहर लाल की जय हा हाँ, हाँ। तो हां प्रेम विलास व्यवर्थ व्यवर्थ की बात चल रही थी व्यवर्थ की बात चल रही थी व्यवर्थ का एक अर्थ होता है चंदोत्कर्ष व्यवर्थ का दूसरा अर्थ होता है कि जहां चेष्टाओं में परिवर्तन आ जाए वर्थ का एक तीसरा अर्थ होता है वो होता है कि वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो जानी विवर्थ के तीन अर्थ प्रेम विलास विवर्थ विवर्त के तीन अर्थ पहला अर्थ पराकाष्ठा एपिटोम क्लाइमेक्स उसको विवर्थ कहेंगे एपिटोम या क्लाइमेक्स को विवर्त कहेंगे एक अर्थ दूसरा अर्थ हुआ जहां पर एक्शन जो है उनमें चेंज हो जाए आश्रय विषय जैसा और विषय आश्रय जैसा जहां चेष्टा करते हुए विराजमान हो आश्रय विषय जो है वे उनके कारण मान उनके चेष्टा जो है उन चेष्टाओं में परिवर्तन आ जाए उसको भी कहेंगे ये दोनों जो स्वरूप हैं ये दोनों स्वरूप श्री निकुंज में नृत्य प्राप्त कोई आशंक प्रेम विलास में महासेवा का उल्लास और सेवा के उल्लास में कहीं प्रिया लाल इनकी चेष्टाओं में भी परस्पर एक्सचेंज परिवर्तन ये नुकुंज में प्राप्त है पंत तीसरा जो है कि श्याम सुंदर है पुरुष पर श्री राधिका भाव धारण करके अपने ही माधुर्य का स्वयं आस्वादन करें ये जो है ये तीसरा प्रकार का व्यवर्थ है तो प्रेमविलास व्यवर्थ का तीसरा जो सर्वोत्तम स्वरूप है वो है श्रीमंद महाप्रभु का स्वरूप जहां आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री श्याम सुंदर विषय से आश्रय बंद करके जहां उस रास रस का आस्वादन करें और तद्वत चेष्टा करने लगे तो वस्तु में अवस्तुओं की भ्रांति जो वस्तु नहीं है वो वस्तु उनमें प्राप्त हो जाए ये जो विवर्त की स्थिति है ये विवर्त की स्थिति श्री महाप्रभु के स्वरूप में विशेष रूप से प्राप्त है तो उस प्रेम विवर्थ की स्थिति का ही वर्णन कर रहे हैं कि युद्ध और वृक्ष दर प्री प्रियालाल में अपूर्व आनंद विवर्त का पहला लक्षण जो है एपिटोम या जो क्लाइमैक्स है उस क्लाइमेक्स इंद्री के क्लाइमैक्स में वाली बात यहां पर नहीं है इंद्री के क्लाइमैक्स में अंत में रिपेंटेंस और डिस्गस्ट आ जाएगा घना आ जाएगा यहां पर वो नहीं है यहां पर आनंद आनंद बढ़ा मिलत मिलत मिलवो चाहे और मिले मिलन की भूल मिल रहे हैं मिल रहे हैं और मिलना चाह रहे हैं और मिलते मिलते एकाएक एक भूल जाए कि हमारा मिलन हो चुका है मिले रसिकवर रंग सोच छिल क्षण अभी तो पहली बार देखा है श्री किशोरी जी को पहली बार देखा है श्री लाल जी को ये विचार करते हुए यहां पर अत्यंत अत्यंत फूल जाते हैं तो मिले रसिकवर रंगसों अत्यंत रंग आनंद के साथ में रसिकवर मिलते हैं और मिलते मिलते वे अपने आप फूल जाते निरंतर निरंतर फूलते हुए विकसित होते हुए विराजमान हो जाते हैं तो ये जो मिलन की स्थिति है ये प्रेमविलास की जो पहली जो स्थिति है पहली स्थिति में जहां परम परम आनंद और आनंद होते हुए भी पराकाष्ठा के बाद में कहीं किसी प्रकार की घृणा किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं है बल्कि आनंद का परंपर उत्फुल्लता विराजमान है ऐसे मिल तो हूनो तो विक्ष दरत्रता शिव प्रिया जी जो है वे लाल जी का दर्शन करती है और इन ह्यूनो विक्ष इनकी शोभा का अरी सखी दर्शन कर दर्शनकार इस युगल सरकार का दर्शन कर यू दर्शन नो you know, ये जो प्रियालाल हैं इन प्रियालाल की शोभा का दर्शन दर्शनकार दर त्रपा शिवप्रिया जी में किंचित लज्जा है स्वाभाविक है आश्रय जाति जो लज्जा है वो श्री प्रिया में त्रिपा विराजमान मान दर माने किंचित थोड़ी सी लज्जा विराजमान है और श्री लाल जी में नटकलाम आदि क्षेत्री दुशो नटकला विराजमान है रस की पहली लहर वो सखी के हृदय में है कि आ श्री युगल को मैं मिलन प्राप्त कराऊं रस की दूसरी लहर ये दासी जिससे भी श्री प्रिया जी से लालजी की शोभा का वर्णन करती हैं तो रस की द्वितीय लहर आती है शिव जी में और प्रिया जी में जब रस की लहर आती है तो रस की लहर आने पर प्रिया जी की ढोरन लाल जी की ओर होती है प्रिया जी कुछ लालजी की ओर ढुकती है कुछ झुकती है और उनकी झुकन उनकी ढोरन देख करके रस की तीसरी लहर आती है वो आती है लाल जी और लाल जी में चंचलता उत्पन्न होती है और रस की जो चौथी लहर है वो इन दोनों के परस्पर सेवा और आनंद का दर्शन करके चौथी लहर सर्वदा सखी में आती है तो ये रस की लहर का ये जो आवर्त है ये आवर्त सखी सखी के द्वारा श्री प्रिया जी प्रिया जी के माध्यम से लालजी लाल जी के माध्यम से पुनः पूर्ण आनंद की प्राप्ति द्वारा सखी में तो ये जो आवर्त है ये आवर्त निरंतर निरंतर चलता रहता है तो यू नो यूनो विक्ष सखी इस प्रियालाल की शोभा का दर्शन कर केज्जा है और श्री लाल जी में नटन नटकला नत नटकला चंचलता की जो कला है वो चंचलता श्री लाल जी में प्रकट हो रही है ऐसे आदिक्षंती दृशो ये दोनों अपने नेत्रों से नटकला मान्य चंचलता का और लज्जा का जैसे रसशास्त्र को उपदेश देते हुए विराजमान है दूसरों को उपदेश देते हुए ये जैसे विराजमान है प्रिया जी लज्जा की दीक्षा दे रही हैं और श्री लाल जी चंचलता की दीक्षा जैसे रसिक जो सखी रहे हैं उन सखी को ये दीक्षा देते हुए विराजमान हो रही हैं कभी लालजी के साथ में तादात्म्य कभी सखी के साथ में शिवप्रिया जी के साथ में सखियों का तादात्म्य होता है संचित कभी वे चंचल शिरोमणि जिस समय श्री प्रिया उनके अंचल का आकर्षण करते हुए विराजमान हैं, उस समय शिवप्रिया कहीं कुटमित भाव धारण करके वृंदवाना अपने श्रीअंग अपने अंचल उनको संभालती हुई खींचती हुई जैसे अपने श्रीअंग को संभालती हुई विराजमान होती हैं और कुटमित भाव श्री प्रिया प्रकट करती हैं जहां प्यारे की चर्चा श्रवण करके उस चर्चा में अभिलाषा प्रकट की जाए उसका नाम है मोटाइथ माने कान खड़े करके सुनना क्या हो रही है प्यारी की क्या गुण का वर्णन किया जाता है इसका नाम है मोटाइथ बिबोक का तात्पर्य है कि प्यारे के द्वारा दी गई भेंट को भीतर से तो चाहना और ऊपर से निरादर करना हमें नीचे तुम्हारी चीज ले जाओ ये बिबोक मोट्टाइक मोट्टाइक माने प्यारे की चर्चा को सुनना विबुक का तात्पर्य है प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु का ऊपर से निरादर करना फिर अविथा अविथा का तात्पर्य है अपने भाव को छुपाने का प्रयास प्रयास करना मन में उत्कंठा ऊपर से कहीं निषेध कर रहे हैं अपने भाव को छुपा रहे हैं और कोई बहाना बना करके कहीं छपा जैसे अरे सखी मेरा ये लता में मेरा अंचल अटक है इसको मैं छोड़ा लू और ऐसा कहके छुड़ाने के बहाने मुड़ मुड़ करके श्याम सुंदर को देखना ये अवेधा है सखी के साथ में जा रही है और कहीं बहाना करके कि अरे मेरा हार कहीं उल्लस करके टूट गया मोती बीन लो और मोती बीनने के बहाने शिवप्रिया जी रुक रही है रुक करके उतनी देर मोती मोती तो बीन नहीं रही है शाम सुंदर का दर्शन कर रही है ये है अभ्यथा अभिता माने निज भाव को छिपाना और कुट्टमित का तात्पर्य है जिसके दे कुट्टी <laughs> माने वचन उनका उच्चारण करते रहना और नीति नेतृत्व में ही जैसे संपूर्ण समर्पण विराजमान हो ऐसे कुटुमित भाव जो है उनको धारण करके तो मिलन में बांग वो है कुटुंबित अपने भाव को छिपाना उसका नाम है अमिथा प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु उसका अनादर करना ये है और प्यारे की चर्चा को छिप छिप करके सुनना यह मोटाई इन भावों को धारण करके विराजमान है तो बन चकित संचित महारत्न चाप प्योरा श्री प्रिया जी उस समय कहीं अव्यथा भाव को कुटमित भाव को धारण करते हुए श्री अपने अंचल उस अंचल को अपने घूमट को संभालती हुई उस समय विराजमान हैं तो अपने घूमट को संभालती हुई अपने श्रीअंग रूपी महारत्नों को जैसे सुरक्षित करती हुई विराजमान हो रही हैं तो इस शोभा का इस रूप माधुरी का दर्शन कर के श्री प्रिया जी के नयन में नयनों में दर किंचित लज्जा है श्याम सुंदर के नयनों में नटकला मान चंचलता विराजमान है श्री प्रिया कहीं कुटमित और भाव को धारण करते हुए अपने शोभा रूपी महारत्न को छिपाने का अवगुंठन के द्वारा घूमट के द्वारा प्रयास करती हुई विराजमान हो रही हैं और जो महारत्न विराजमान है श्रीअंग शोभा जो शोभा रूपी महारत्न विराजमान हैं उन शोभा को भी तो महारत्न स्तनम चाप्य अपनी शोभा रूपी महारत्न को छुपाती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही हैं सा काचिन ब्रुष्हान बेशमन सखी मालाशो बालावली मौनी वे श्री राधिका श्री नुकुंज श्री ब्रष्वान भवन में विराजमान हैं ब्रषवान भवन में वे श्री राधिका विराजमान हैं और ब्रुष्वान बेशमन ये जो तीज पहली तीज श्री महावाणी जी में पहली तीज का वर्णन किया और दूसरी तीज तीज जो है दूसरी तीज, उसको कहीं जी में किया जैसे मेलन की समाप्ति सुरतारंभ सुर के रूप में ये पहली तीज और तीज दूसरी तीज श्रावण की जो तीज है ये अद्भुत तीज है श्री प्रिया जी श्रावण की तीज पर आप बरसाने जाती है कभी जावट में कभी बरसाने, तो इस समय प्राय बरसाणी में सदाई श्रावण में बरसाने में, में फिर सलूने में श्याम सुंदर जाएंगे फिर प्रिया जी को खदा करके ले आएंगे लौटा करके ले आएंगे तो राखी पूर्णिमा के दिन शिवप्रिया जी वापिस वहां आएंगे जावट में तो अभी प्रिया जी इस समय शिव बरसाने में विराजमान इन दिनों में शिव प्रिया जी बरसाने में विराज कभी जावट में कभी वर्षा तो यहां कभी नंदगान में जावट में बरसाने में तो यहां पर बरसाने में इस समय विराजमान है तो उसका वर्णन करिए क्योंकि सावन में बरसाने में पीहर में आनंद पूर्वक जितनी भी सखीगण है उन सखीगणों के साथ में झूला झूलती हुई शिवप्रिया जी विराजमान है प्रथम तीज के बाद में दूसरी तीज तक अभी वही रहेंगी तो सा दुष्वान बेशमन श्री भुषवान के भवन में सखी मालाश बालावती सखियों की माला में जितनी भी बाला हैं बाला माने नव नवकिशोरीगण उन नव किशोरीगणों के बीच में मौली मुकुटमणी होकर के श्री राधा का विराजमान है बुष्वान भवन में सखी की माला से युक्त होकर के बालावली मौलिक जितनी भी नव युवती गण प्रमुदागन उन प्रमुरागणों की मुकुटमणि हो करके मेरी स्वामी विराजमान है खेलते विश्व मोहन महासारूप्य माचिन आज श्री विश्व मोहन उनके महासारूप्य को प्राप्त करती हुई जैसे श्री श्याम सुंदर विश्वमोहन हैं आत्मा नाम गणाकर्षी है ऐसे ही श्री प्रिया जी आत्मा नाम गणाकर्ष कृष्ण का भी आकर्षण करने वाली श्याम सुंदर का सहज गुण है आत्मा रामाश्र मनो मृाते भक्ति में शिवप्रिया श्याम सुंदर गुण है माने स्वाभाविक इथम भूत का तात्पर्य स्वाभाविक उनका स्वाभाविक गुण है क्या आत्मा राम गणों का भी आकर्षण करते हैं तो हमारी किशोर जी का भी हमारी स्वामी जी का भी ये गुण है कि राम गणों को आकर्षित करने वाले कृष्ण को भी वे आकर्षित कर लेती हैं। इतम भूत गण गुण हरा ये हरा जो है वे श्याम सुंदर के गुणों को भी हरण कर लेने वाली हैं। तो सखी बालावली मोली सखियों की मालाओं में जितनी भी युति हैं, उनकी मुकुटमणी होकर के खेलते विश्व मोहन महासारूप विश्व यदि श्याम सुंदर है आत्मा राम हैं तो ये भी श्याम सुंदर के ही शाहरूप को प्राप्त करके श्याम सुंदर को भी मोहित करती हुई और जगत को मोहित करती हुई विराजमान होती हैं शाहरूप माचिन वती उस सारूप को प्राप्त करती हुई ये विराजमान है जो ज्ञानी मुकुटमणी है उनके मुकुटमणि होकर के हम विराजमान थे परंतु तो हा हा बड़े दुख की बात है मसूर सरस्वती कह रहे हैं सठेन के नाप वयम हठे नो दासी कृता गोप बिटेनो कोई भले आदमी के दास बनते तो कोई दुख की बात नहीं थी हाई किसके दास बन गए <laughs> कितने दुख की बात है पश्चाताप की बात है कि सठेन बड़ा प्रसिद्ध है वो सठरूप में सठेन के नाप महा हठे नो उसने बलपूर्वक दासी कृता गोप बिटेनो जो चंचल गोप वधुओं के साथ में निरंतर चंचलता करता रहता है ऐसे आदमी का दास बनना पड़ा हाय हाँ हाँ बड़े दुख की बात है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे <laughs> कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी भले आदमी के दास बनते तो कहीं बात थी और कहा स्वराज्य सिंहासन लब दीक्षा हम तो ज्ञानियों के स्वराज्य सिंहासन के ऊपर बैठने वाले थे ज्ञानी गुरु बन करके सबसे पैर पुजवाने वाले सबसे सब गुरुजी गुरुजी गुरु जी, गुरु जी कहकर के हाथ जोड़ें और कहा दासी बने कहा गिरे किस किसने दास बना लिया क्या करें हमारा बस नहीं है नहीं तो कभी नहीं बनते उसका रूप माधुरी ऐसा है कि उसने दर हमको दास बना लिया बलिहाल तो यहां पर भी कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी भी विश्व मोहन सारूप्य जैसे श्री श्याम सुंदर ज्ञानी जनों को भी मोहित कर लेते हैं श्री प्रिया जी का यह सहज गुण है कि वे श्री श्याम सुंदर को भी मोहित कर लेती हैं तो सारुप्यम आचरवती उस सारूप्य को प्राप्त करती हुई श्री विराजमान हैं परम गुढ़लोक है पंत परम अत्यंत रसपूर्ण निगूण श्लोक है पंत कहने यूनो विक्ष द्वारा सुन लें यूनो मानी शिव प्रिया लाल का दर त्रपा प्रिया जी में दर माने किंचित त्रपा माने लज्जा है और नटकलाम और श्री लाल जी में नटकला माने चंचलता है आदि क्षयती ये अपनी दृष्टि के द्वारा ही चंचलता और लज्जा इनकी जगत को शिक्षा दे रही हैं माने सखियों के सामने चंचलता और लज्जा इनको प्रकट करती हुई प्रियालाल दोनों विराजमान है चकितें श्री प्रिया चकित होकर के अपने अवगुंठन के द्वारा अपने शोभा संपत्ति की निधि को छिपाती हुई अपने वस्त्र के द्वारा अपने अवगुंठन घूंगठ के द्वारा अपने शोभा शोभा संपत्ति को छिपाती हुई विराजमान है बिन्बान, मने ढक रही है चकित इन माने आश्चर्यचकित होकर के संचित महारत्नस्थानम अपने महासौंदर्य रूपी जो रत्न है खजानों को अपने अवगुंठन से धाकती हुई विराजमान ढांजमान हैंग में विराजमान जो खजाने हैं उन खजाने को रत्न के निधियों को ढक रही हैं साकाचित काचित ब्रश्वान वेशमन ऋषि किशोरी जू प्रथम तीज के ऊपर जब विश्वान भवन में पधारी उस समय सखी मालाश बालावली मौली सखियों की माला में मुकुटमणी होकर के विराजमान श्री द्रदास जी की वो बड़ी सुंदर एक सामंत सामन में ही बड़ी सुंदर उनके उनका पद है कि श्री प्रिया जी बरसाने में पहुंच तो गई पर लाल जी की याद आ रही है इतने में ही किसी शुक्र को दूत बना कर के श्यामच के पास में भेजती है कि अरे अरे शुक्र अरे सुबता यहां यहां तू मेरे संदेश को प्यारे के पास में पहुंचा ऐसे व्याकुल होकर के अपने संदेश को श्री श्यामचंदर के पास में पहुंचा रही हैं और संदेश को प्राप्त करके तो ताके माध्यम से उस पत्रिका को प्राप्त करके पुर्जा को प्राप्त करके शिव लाल जी परम परम आनंदित होकर उत्कंठित हो करके सखी वेश बना करके आ जाते हैं और शिव प्रिया जी कह रही हैं सब सखी झूल रही हैं और झूलते हुए पिता श्री प्रिया जी कह रही हैं बोले अरे ये कौन सखी है ये तो मेरे चित्त को बड़ा आकर्षित कर रही है द्वार कुंजित द्वार के ऊपर ये कैसे खड़ी है इसको बुला ले बुला ले उस समय बड़े घूंगट लगा करके आ रही हैं ये है बदल करके सखी का वेशधार बना करके आ रहे हैं और तुरंत ही सब सखी पहचान जाए बोले ये घूंघट का और श्री लाल जी का घूंघट पट्ट पलट दे और दोनों प्रियालाल दोनों आनंद उस समय झूला के ऊपर विराजमान करके सबको हिडोरे में आनंद झुलाती हुई विराजमान हो रही है ऐसे सखी मालास बालावली मौन श्री राधिका जो है खेलती श्री ब्रश्हानपुर में खेल रही है आनंदपुरक झूला झूल रही हैं और विश्वमोहन महासारूप्य मात विश्वमोहन जो है उनके भी सारूप्य को प्राप्त कर रही हैं ज्योति पुण्यम इद महो मंडलाकार मस्या वक्षस्युन्मादय हृदय किम फल त्य दग्रे भ्रूकोदंड टनम सत्कटाक्षोग पुराण परम तो भावभूयोग जाने बोले अभी से हे सखी तुम्हारा यह पराक्रम आगे तो जाने क्या गजब हो जाएगा सखी सखी से कह रही है श्री राघी से कोई सखी कह रही है कि ज्योति पुंजम महोमंडलाकार मस्या वक्षस्योन्मा हृदय त्यग्रग्रे श्री राधिका की अपूर्व शोभा विराजमान है श्याम सुंदर के सामने उनकी शोभा का श्याम सुंदर के सामने कोई सखी शोभा का वर्णन कर रही है दूती प्रिया की शोभा का श्याम सुंदर के सामने वर्णन कर रही है कि ज्योति पुंज पुंजन हमारी सखी श्री राधिका उनके श्री अंग में दो अद्भुत ज्योति के पुंज विराजमान हैं कोई अपूर्व शोभा के पुंज उनके श्रीअंग में विराजमान हैं जिनकी ज्योति सर्वत्र सर्वत्र विकसित हो रही है ज्योति ज्योतिद्वंदम ज्योति पुंज द्वयम ज्योति के दो पुंज वहां विराजमान सौंदर्य के दो पुंज वहां विराजमान है मंडलाकार मस्या जिनकी मंडलाकार क्रांति पूरी निकुंज में विराजमान हो रही है श्रीअंग ज्योति उनकी वो ज्योति पूरी कुंज को प्रकाशित करती हुई विराजमान है बक्षसी उन्मादित हृदय अभी केवल ज्योति मात्र प्रकाशित हो रही श्री प्रिया जी के श्रीअंग से ज्योति मात्र प्रकाशित हो रही है और वो सारी कुंज को प्रकाशित करती हुई विराजमान है तो मंडलाकार जो श्रीअंग उन श्रीअंग में अपूर्व ज्योति अपूर्व रूप से प्रकाशित हो रही है और उन्मादे ते हृदय इतने में ही श्री लाल जी उन्मक्त तो हो जाते हैं श्याम सुंदर उन्मकत हो तो जाते हैं किम फलंती अन्यग्रे आगे ये ज्योति क्या गजब कर देगी पता नहीं किम फलंती अग्रे आगे ज्योति जो श्रीअंग से जो ज्योति प्रकट हो रही है ये ज्योति आगे क्या कर डालेगी ये कुछ पता नहीं है किम फलंती अन्य अग्र ये आगे और क्या करेगी भ्रू को दंडम नकृत घटनम अभी तो मेरी स्वामी ने मेरी सखी ने अपनी भौ के कोडन माने धनुष को प्रत्यं से युक्त नहीं किया है अभी घटनम घटन माने उसको ज्या से प्रत्यंचा से जोड़ा नहीं है अभी तो स्वाभाविक उसकी स्वाभाविक टेढ़ी भौए हैं तो भ्रो कोडन कोडन माने धनुष भौ रूपी धनुष जो है वो नकृत घटनम अभी प्रत्यं से जोड़ा हुआ नहीं है इतने में ही सत कटाक्षों ये कटाक्षी के बाण इतने में ही उछल रहे हैं अभी को टेहा नहीं किया है परंतु कटाक्षी के बाण उछल रहे हैं प्राण प्राणाधन्या परम तो भाव भूयो न जाने जब ये वास्तव में अपने कटाक्ष बाणों का लालजी प्रयोग करेंगे तब न जाने क्या गजब हो जाएगा हन्यान, ये किसी के प्राण नहीं ले ले ये ये किसी के प्राण नहीं ले लें प्राण किम परमतो इसके आगे क्या होगा किम परम इसके आगे क्या होगा भाव भूयो भाव में भविष्य में क्या होगा न जाने मुझे पता नहीं है तो स्वाभाविक श्री प्रिया की जो शोभा है वो शोभा ही अद्भुत रूप अद्भुत शोभा अद्भुत भाव अद्भुत वहां पर अपूर्ण रूप से जो भावों का अपूर्ण विस्तार है वो अद्भुत होकर के विराजमान श्री अंग का गठन उसका नाम है रूप जहां वस्त्र श्रृंगार आदि के द्वारा वो शोभा बढ़े उसका नाम है शोभा जब भाव के द्वारा वो और अधिक बढ़े शोभा तो वो है भाव और उसके द्वारा वो है कांति भाव भाव के द्वारा वो शोभा और बढ़े उसका नाम है कांति और जब चेष्टाओं के द्वारा वो बढ़े तो उसी का नाम है दीप्ति तो रूप शोभा कांति और दीप्ति ये चारों अद्भुत होकर के विराजमान तो यहां पर रूप की बात कर रहे हैं कि भ्रू कोडनम नकृत घटनम अभी तो भौ उनका नख घटनम अभी तो उनको प्रत्यन चा से जोड़ा नहीं गया है से जोड़ा नहीं गया है फिर भी इतना प्रभाव हो रहा है सत कटाक्षों सतकटाक्षों जब ये कटाक्ष रूपी बाणों को प्रकट करेंगी तो प्राण तब तो किसी के प्राणों को ही मानो भश में कर लेंगी कि भाव भूयो इसके बाद में क्या होगा न जाने मैं नहीं जानती हूं क्योंकि ज्योति पुंजन द्वयम ये श्री प्रिया के श्रीअ में जो जो दो ज्योति के पुंज हैं वे दो ज्योति के पुंज पुंज ये महामंडलाकार अपनी कांति को सर्वत्र विकरित बिक, कर रहे हैं विस्तारित कर रहे हैं बक्षसी उन्मादी हृदय ये श्री श्याम सुंदर के चित्त को उन्मत्त बना रहे हैं किम फलंती अन्य अग्रे न जाने ये आगे क्या जुलम कर डालेंगे अन्यत ये मैं जाने आगे क्या जुलम कर डालेंगे चलते चलते श्याम तो <laughs> सुंदर किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते कह रहे हैं श्री रामा से पूछ रहे हैं कृष्ण अपनी सखाओ से पूछ रहे हैं ओ भैया श्री रामा ओ भैया सुवल ओ भैया वृषभ वो शोक वो कृष्ण थे अर्जुन कि दृष्टम, तुमने क्या प्रिया को देखा हमारी प्रिया कहां है कि दृष्टम आपने क्या श्री राधिका को कहीं देखा अपने प्रिय नर सखाओ से श्री श्याम पूछ रहे हैं मम चुचकिता दीर्घता नई कुंजे मम चुचकिता माने जो मेरे नेत्र को चकित कर देने वाली हैं वे मेरी प्रिया कहाँ तुमको क्या पता है क्या विष्णु प्रिया कहाँ है कुंजे हर कुंज में तुम्हें ढूंढ आया पर तो कुंज में वे आंखों के सामने नहीं आई हैं है श्लोक है कि भो श्री रामन सुबल स्तोक कृष्ण अर्जुन आदि हे प्रिय नन सखाव किम वो दिष्टम मम चुचकित तुमने क्या श्री राधिका को देखा जो चुचके तामाने मुझे आश्चर्यचकित कर देने वाली है दिग्गता नैव कुंजे वे मुझे कुंज में नहीं दिख रही हैं काच देवी सकल है काव लावण्य पूरा दूरा देव अखिल अखिलम अहर प्रेस हो वस्तु सख् बोल तुम्हारे सखा की कोई परम प्रिय वस्तु अर्थात मेरे हृदय को वेश राधिका चुराकर के ले गई तुमने क्या उन राधिका को देखा है क्या काचित देवी कोई अपूर्व देवी माने मान दान है सकल भुवन आप्लावी लावण्य पूरा जो अपने लावण्य के द्वारा सकल भुवन आप्लावी संपूर्ण भुवन को दो देने वाली है अपने लावण्य की बाढ़ में जो संपूर्ण भवन को डो देने वाली हैं, दूरा देवो, दूर से ही सारे भवन को जो अपने सौंदर्य की बाह से डो देने वाली हैं, ऐसी किसी देवी ने अखिल अखिलम आहरत मेरे संपूर्ण सर्वस्व का हरण कर लिया है प्रेसो वस्तु सक्ष तुम्हारे माने प्रिय सखा की प्रेस वस्तु प्रियतम वस्तु उसका हरण कर लिया आज राधिका के में मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। उन राधिका को कहीं तुमने देखा है क्या और जब ऐसे पूछा तो श्री रामा कह रहे हैं गता दूरो गावो बोल सखा तुम्हारी क्या दशा हो रही है श्री राधिका यही है और श्री फिर प्रियालाल इन दोनों को मिलाते हुए विराजमान होते हैं भूल तो लाली लाल की जय निताई गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री रमण हरि गोविंद जय गो जय राधारमण हरि गोविंद जय बुलवृंदा वंदे हरि लाल की जय